श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्रनाथ प्रथम दृष्टांत योगानंद स्वामी की बात योगानंद स्वामी जी के संबंध में कुछ बातें इससे पहले हमने पाठकों को बताई है यह घटना भी उन्हीं के संबंध में थी और बाद में उन्हीं से हम लोगों ने सुनी भी थी स्वामी योगानंद का संक्षिप्त परिचय देकर हम उसे बताएंगे योगानंद का पूर्व नाम योगेंद्रनाथ राय चौधरी था सुविख्यात सावर्ण चौधरी के वंश में उनका जन्म हुआ था इनके पिता नवीन चंद्र पहले धनी जमींदार थे और उनका परिवार कई पीढ़ियों से दक्षिणेश्वर ग्राम में रहता था योगेंद्र के बचपन में और उससे पहले भी उनके भवन पर सदैव महाभारत भागवत आदि का पूजा पाठ और कथा कीर्तन आदि हुआ करते थे श्री राम कृष्ण देव कहते थे अपनी साधनावस्था में वे अनेक बार उनके भवन पर हरि कथा सुनने गए थे तथा उस घर के बड़ों में किसी किसी से उनका परिचय भी हो गया था किंतु योगेंद्र की किशोरावस्था समाप्त होते न होते ही गृह विवाद तथा अन्य अनेक कारणों से उनकी अधिकांश संपत्ति नष्ट हो गई और चौधरी वंश के लोग दिन प्रतिदिन निर्धन हो रहे थे योगिंद्र बचपन से ही धीर विनय तथा मधुर स्वभाव के थे असाधारण शुभ संस्कारों को लेकर वे संसार में आए थे ज्ञान के विकास के साथ साथ बचपन में ही वे प्रायः सोचते थे कि वे इस धरती के मनुष्य नहीं हैं यहाँ उनका आवास नहीं है उनका यथार्थ निवास स्थान किसी दूर के नक्षत्र पुंज में है और वहीं उनके पूर्व परिचित साथी लोग अभी भी रह रहे हैं हर्म कभी उन्हें क्रोधित होते नहीं देखा स्वामी विवेकानंद कहते थे हम लोगों में यदि कोई पूर्ण रूप से काम जई है तो वह है योगीन सरल भाव से सब लोगों पर विश्वास कर लेने के कारण श्री रामकृष्ण देव उन्हें कभी कभी डांटते भी थे परंतु फिर भी योगेंद्र असल में निर्बोध नहीं थे सदा शांत भाव से अपने काम में लगे रहने पर भी उनका विचारशील मन दूसरों के कार्यों को देख उस संबंध में जो मतामत स्थिर करता था वह प्राय सत्य ही हुआ करता था।, था। पदार्पण करने के पूर्व ही योगिंद्र श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन लाभ से धन्य हुए थे प्रथम आगमन के दिन श्री कृष्ण देव इन्हें देख कर तथा तो इनका परिचय पाकर विशेष प्रसन्न हुए थे और समझ गए थे कि उनके पास धर्म लाभ करने के लिए भविष्य में आने वाले जिन लोगों को जगन माता ने उन्हें इससे पहले ही दिखा दिया था योगिन केवल उन्हीं में से एक है ऐसा नहीं बल्कि जिन छह विशेष व्यक्तियों को वे बाद में श्री जगदम्बा की कृपा से ईश्वर कोटि के रूप में जान सके थे यह उन्हीं में से एक है हमने अन्यत्र बताया है कि माता के करुण क्रंदन से योगिन ने इच्छा न रहते हुए भी विवाह कर लिया था वे कहते थे विवाह करते ही मुझे ऐसा लगा कि अब ईश्वर लाभ की आशा करना नितांत असंभव है श्री रामकृष्ण देव की प्रथम शिक्षा है कामनी कांचन त्याग सो अब मैं उनके पास कैसे जाऊं हृदय की कोमलता के कारण जीवन नष्ट हो गया वह फिर लौट नहीं सकता अब जितने जल्दी मृत्यु हो जाए उतना ही अच्छा पहले उनके पास मैं प्रतिदिन जाता था पर इस घटना के बाद से वहां जाना एकदम बंद कर दिया इस प्रकार अत्यंत निराशा और पश्चाताप में दिन बीतने लगे परंतु श्री रामकृष्ण देव ने छोड़ा नहीं बार बार आदमी भेजकर मुझे बुलाने लगे इससे भी मैं नहीं गया यह देखकर उन्होंने एक अपूर्व कौशल का अवलंबन किया मेरे विवाह के पूर्व काली मंदिर के एक व्यक्ति ने कुछ चीज़ें खरीद लाने के लिए मुझे कुछ रुपये दिए थे उन चीजों को खरीद लाने के बाद कुछ पैसे मेरे पास बचे थे किसी आदमी के द्वारा उन चीजों को भेज दिया था और कहला भेजा था कि बाकी पैसे मैं शीघ्र ही भेज दूंगा इस बात को जानकर श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन बनावटी क्रोध दिखाकर मुझे कहला भेजा तू कैसा आदमी है लोग कोई चीज खरीदने दे तो उसका हिसाब देना और बाकी पैसे लौटा देना तो दूर की बात रही उसकी खबर तक नहीं भेजी इस बात से मेरे हृदय में आत्माभिमान जग उठा मैंने सोचा तो क्या इस, इन्होंने इतने दिनों बाद मुझे ठक समझ लिया जो हो आज किसी तरह इस बात को निपटाऊंगा और बाद में फिर कभी काली मंदिर की ओर नहीं जाऊंगा निराशा पश्चाताप अभिमान अपमान आदि दुर्भावनाओं से युक्त भग्न हृदय लेकर तीसरे पहर मैं काली मंदिर पहुंचा। दूर से देखा श्री रामकृष्ण देव पहनने की धोती को बगल में दबाए कमरे के बाहर भावावेश में चुपचाप खड़े हैं मुझे देखते ही तेजी से मेरे पास आकर कहने लगे विवाह किया है उससे डर क्या है यहां की कृपा रहने पर एक लाख विवाह करने पर भी कोई हानि नहीं होगी यदि गृहस्थी में रहकर ईश्वर लाभ करना चाहता है तो अपनी पत्नी को लेकर एक दिन यहाँ आना उसे और तुझे वैसा ही बना दूंगा और यदि गृहस्थी का परित्याग कर ईश्वर लाभ करना चाहता है तो वैसा भी कर दूँगा अर्धबाह्य अवस्था में स्थित उनकी ये बातें हृदय में प्रविष्ट हो गई और निराशा का अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया आंसू भरे नेत्रों से मैंने उन्हें प्रणाम किया वे भी अत्यंत स्नेह से हाथ पकड़कर मुझे कमरे के भीतर ले आए मैंने जब पहले वाले हिसाब और बचे हुए पैसे की बात उठाई तो उस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया गृहत्यागी उदासीन का भाव लेकर योगिंद्र संसार में आए थे विवाह होने पर भी उनके उस भाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था पहले की तरह श्री रामकृष्ण देव की सेवा तथा शरणागति में ही उनके दीन बीतने लगे पुत्र को सांसारिक कार्य तथा धनोपार्जन में उदासीन देखकर माता पिता भर्सना करने लगे योगिन कहते थे इस प्रकार भर्सना करते हुए एक दिन माँ बोली यदि धन कमाने की चेष्टा न करेगा तो फिर विवाह क्यों किया मैंने उत्तर दिया मैंने तो तुम लोगों को बारंबार बताया था कि मैं विवाह नहीं करूँगा तुम्हारा रुदन सहन न कर सकने के कारण ही मैंने विवाह के लिए सम्मति दी थी माता क्रोधित होकर बोल उठी यह भी कोई बात है मन में इच्छा नहीं तो थी तो क्या तूने मेरे लिए विवाह किया है क्या यह भी संभव है उनके इस बात से अवाक होकर मैं सोचने लगा हा भगवान जिनका कष्ट देख न सकने के कारण मैं तुम्हें छोड़ने को उद्यत हुआ उन्हीं के मुँह से ऐसी बात इस संसार में मन और मुख में, में मेल एकमात्र ठाकुर श्री रामकृष्ण देव के अतिरिक्त और किसी में नहीं है उस दिन से गृहस्थी के प्रति चित्त बिल्कुल विरक्त हो गया और उसके बाद से बीच बीच में रात को भी मैं श्री रामकृष्ण देव के पास रहने लगा